नरेंद्र के लिए ही तो इस बार यहाँ का स्वयं का आना हुआ है और कहते वह अखंड घर का घर है सप्तर्षियों में एक है नर नारायण ऋषियों में नर है वह नित्य सिद्ध की श्रेणी का है वह जिस दिन अपने आप को पहचान लेगा उस दिन उसका शरीर नहीं रह जाएगा वह अग्नि है उसके स्पर्श से पाप ताप आदि सब जल कर खाक हो जाते हैं वह यदि शूकर गोमांस भी खाए तो कोई दोष न होगा इतनी उच्च धारणा के बावजूद ठाकुर नरेंद्र की गलतियों को सुधारने में सर्वदा तत्पर रहा करते थे एक दिन नरेंद्र के अंधविश्वास का प्रसंग उठाने पर बोल उठे विश्वास का अंधापन कैसा रे? या तो सिर्फ विश्वास कह या फिर ज्ञान कह नहीं तो फिर यह अंधविश्वास और आँखों वाला विश्वास यह सब क्या है नरेंद्र निराकारवादी थे तथा तो उनकी अद्वैतवाद में आस्था नहीं थी अतः जब उन्होंने ठाकुर के मुख से सुना सब कुछ ब्रह्म ही है तो उन्होंने कहा था अच्छा कहीं ऐसा भी हो सकता है क्या तब तो लोटा भी ब्रह्म है कटोरी भी ब्रह्म है ऐसी विरोधी आलोचना से भी गहन अंतर्दृष्टि संपन्न ठाकुर विचलित नहीं हुए और अपने इस योग्य शिष्य को अद्वैत मार्ग पर ही परिचालित किया सामान्य भक्तों को वे भक्त शास्त्र की चर्चा में लगाया करते थे परंतु नरेंद्र की अनिच्छा जानते हुए भी वे उन्हें अष्टावक्र संहिता आदि अद्वैत परक ग्रंथ पढ़ने का आदेश किया दिया करते थे फिर इस आशंका से कि कहीं वे शुष्क ज्ञानी न हो जाए उन्हें भक्त प्रवर ग्रीस या गोपाल की मां के साथ तर्क में लगाकर आनंद लिया करते थे नरेंद्र के प्रति श्री राम कृष्ण के आकर्षण का एक प्रमुख कारण यह था कि अन्य लोगों की अपेक्षा नरेंद्र उनका भाव आसानी से हृदयम कर लेते थे अठारह सौ ईस्वी में एक दिन वैष्णो धर्म का सार तत्व बतलाते हुए श्री कृष्ण ने कहा उस मत में तीन बातों का पालन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का उपदेश दिया गया है नाम में रुचि जीवों पर दया और वैष्णवों की पूजा जो नाम है वही ईश्वर है नाम नामी को अभेद जानकर सर्वदा अनुराग के साथ उनका नाम जपना भक्त और भगवान कृष्ण और वैष्णव इनको अभेद मानकर साधु भक्तों की सर्वदा श्रद्धा पूजा और वंदना करना तथा तो इस बात के हृदय में धारणा कर कि यह संपूर्ण संसार एक कृष्ण का ही है सभी जीवों पर दया बस इतना कहते ही वे समाधि मग्न हो गए समाधि भग्न होने पर वे कहने लगे जीव पर दया जीव पर दया धतमूर्ख कीटानुकीट होकर भी तू जीवों पर दया करेगा दया करने वाला तू होता कौन है नहीं नहीं जीव पर दया नहीं शिव ज्ञान से जीव की सेवा वार्तालाप समाप्त होने पर नरेंद्र बाहर आकर बोले आज ठाकुर की बातों में क्या अद्भुत प्रकाश मिला आज भावावेश में ठाकुर ने जो कुछ कहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वन के वेदांत को घर में लाया जा सकता है इसको आधार बनाकर संसार के सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं जो भी हो आज मैंने जो कुछ सुना भगवान ने कभी अवसर दिया तो उस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित मूर्ख धनी निर्धन ब्राह्मण चांडाल सभी को सुनाकर मोहित करूंगा। नर रूपी नारायण के सेवक भावी विवेकानंद का जीवन वस्तुतः इसी समय गठित हो रहा था धीरे धीरे दक्षिणेश्वर के सुमधुर दिन समाप्त होने को आए ठाकुर गले के रोग से पीड़ित होकर पहले पुकुर और बाद में श्याम पुकुरशीपुर आए थे तदनंतर ठाकुर काशीपुर आ जाने पर वे उनकी सेवा शुश्र की व्यवस्था के लिए वहीं रह गए काशीपुर का उद्यान भवन रामकृष्ण संघ के इतिहास में गुरुसेवा ईश्वर आराधना तपस्या भाव शुद्धि और संघ गठन के विविध प्रयत्नों के प्रतीक तथा स्मारक के रूप में चिरकाल तक स्मरणीय रहेगा। बहुत से भक्तों ने यद्यपि ठाकुर को अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया था फिर भी वे एक महाभ्रम में पड़े हुए थे उन लोगों का विचार था कि ठाकुर का यह रोग लीला मात्र है और यह सोचना गलत है कि उन्हें सचमुच शारीरिक पीड़ा का अनुभव होता है परंतु नरेंद्र आदि युवक भक्तगण इन वाद विवादों में भाग न देकर भाग न लेकर प्रत्यक्ष दिख रहे कष्ट को सत्य मानते हुए बिना किसी शंका के गुरुदेव की सेवा में निरत थे साथ ही नरेंद्र के मन में देव मानव श्री राम कृष्ण की लीला में एक ऐसा अतुलनीय विश्वास था जिसकी केवल मानव या देवता के मापदंड से परीक्षा नहीं हो सकती एक बार कुछ लोगों के मन में ऐसा संदेह उठा कि असावधानी के कारण संभव है सेवकों के शरीर में भी श्री कृष्ण का रोग संक्रमित हो जाए परंतु तुरंत ही विश्वास मूर्ति ज्वलंत पावक सदृश नरेंद्र नाथ ने ठाकुर के पथ्य का जूठा पात्र हाथ में ले लिया और सबके सम्मुख देखते ही देखते ही उसमें जो कुछ था उसे एकदम गट करके पी गए बस इसके साथ ही सबके मन का संशय सदा के लिए दूर हो गया काशीपुर में रहते समय नरेंद्र की प्रेरणा से सभी गुरु भाई शास्त्र अध्ययन तथा साधन आदि पर विशेष जोर दिया करते थे उनका विश्राम का समय गूढ़ आध्यात्मिक चर्चा में व्यतीत होता फिर रात्रि के गहन अंधकार में प्रज्वलित धूनी के समक्ष वे ध्यान मग्न रहते नरेंद्र उन दिनों ध्यान करने कभी कभी दक्षिणेश्वर भी जाया करते थे एक बार वे बुद्धदेव के भाव में इतने विफोर हो उठे कि तारक शिवानंद और काली अभेदानंद को साथ लेकर बुद्ध गया चले गए और वहां पर तीन रात बिताकर लौटे काशीपुर में साधना रथ नरेंद्र को श्री राम कृष्ण की कृपा से बहुत सी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई थी ध्यान के समय उन्हें भावों के बीच में एक त्रिकोणाकार ज्योति दिखाई देती ठाकुर ने उसे ब्रह्म जोनि बताया था कभी कभी नरेंद्र देखते धूनी के पास अनेक देवी देवताओं का समागम हुआ है इस साधना के के फल स्वरूप एक बार उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनमें दूसरों के भीतर आध्यात्मिक शक्ति संचार करने की क्षमता आ गई है। इसकी परीक्षा करने के लिए शिवरात्र की गहरी रात में ध्यान करते समय उन्होंने काली अभेदानंद को अपना शरीर स्पर्श किए रहने को कहा ऐसा करने पर काली को ऐसा लगा मानो एक वैद्युतिक शक्ति उनके भीतर प्रवेश कर रही है फुटनोर श्री कृष्ण वचनामृत खंड तीन पृष्ठ 650 सौ पचास स्वामी अभेदानंद के स्वयं के मतानुसार स्वामी जी उस समय भाव संचार की क्षमता प्राप्त नहीं कर सके थे कुंडलनी जागृति होने के कारण ही उन्हें वैसे कंपन की अनुभूति हुई थी उसी समय से भक्त काली घोर वेदांति के रूप में परिणित हुआ परंतु श्री रामकृष्ण ने यह सुनकर नरेंद्र को सावधान कर दिया था कि वे भविष्य में शक्ति का इस प्रकार अनुचित उपयोग न करें और न दूसरों में इस प्रकार बलपूर्वक विपरीत भाव का संचार करें